ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय के प्रतिपाद्य अनेक विषयों में से प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व ही है और बाकी प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधन हैं इसे बता रहे हैं इस निर्णय अनुकूल विचार द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में हो रहा है अब विचार करते करते यहां तक हम लोग आ गए थे लंबा भाष्य है कि पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि आपने भी आत्मदृष्टि को का चित्त बताया है यदा श्रोता तदा न मनता इत्यादि भाष्यवाक्य से तो पाक्षिकत्व आत्मदृष्टि में तथा श्रुति मती इत्यादि में मान करके आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्म पाक्षिक हैं और पाक्षिक उनका अभाव है और श्रोतृत्वादी हैं ये माना था और कानादादि मतों का जब उपादन किया जा रहा था उस समय भी यही बात आपने बताई थी अनित्य ज्ञान को स्वीकार करके ही यह श्रोतृत्व तथा श्रोतृत्वाभाव आदि आत्मा में उपपन्न होते हैं करके और इधर आकर के ये कहा कि आत्मा का जो ये है श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व ये दोनों नित्य हैं। ऐसा यदि कहेंगे श्रुति के आधार पर न नित्यम एवं ये पहले तो ये दोनों को स्वीकार करते हैं तो विरोध उपस्थित होता है ये बताया गया ये शंका की गई थी न अनुपाक्षिकत्व न प्रत्युक्तम त्वया इससे और सिद्धांतियों ने इस शंका का निराकरण करते हुए कहा था कि हम आत्मा में पाक्षिक श्रोत्रित्व, पाक्षिक अस्त्रोतृत्वादि नहीं मानते अपितु नित्य ही स्रोतृत्वादि को स्वीकार करते हैं केवल श्रुति निर्मूल तर्क के आधार पर नहीं अपितु श्रुति के आधार पर इस अभिप्राय से वो श्रुति भी बताई थी नहीं श्रोतु श्रुते परिलोपो विद्यते यह तो ये कहा गया यदि श्रुति को आप श्रुति याने शब्द जन्य ज्ञान का साक्षी भूता जो आत्म आत्मदृष्टि है उसे यहां पर नहीं दृष्ट्रोतु स्रोते विपरिलोपो विद्यते शब्द से कहा जा रहा है श्रोता शब्द से कहा जाएगा साक्षी को और उस साक्षी का साक्ष भूता जो श्रुति है उसे श्रुति शब्द से कहा जाएगा श्रोता की श्रुति वो साक्ष्यभूत नहीं अपितु एक होता है श्रोता और एक होता है श्रुति यानी उसका ज्ञान तो श्रोत शब्द से लिया गया साक्षी को और श्रुति शब्द से लिया गया साक्षी ज्ञान को तो यहाँ साक्षी में रहने वाला जो श्रोतृत्व वह साक्षी का स्वरूप है और साक्षी का ज्ञान भी साक्षी का स्वरूप है कहने के लिए श्रुति और श्रोता दो शब्द हैं लेकिन वो एक ही आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है नित्य उसको परिलक्षित करते हैं और वो नित्य है ऐसा श्रुति कह रही है इस प्रकार ये श्रुति के आधार पर आत्म आत्म आत्मा में श्रोतृत्वादी तथा श्रोतृत्व अभाव आदि को नित्य माना जाएगा क्योंकि न श्रोता न मनता ये श्रोतृत्वादी का अभाव बता रहा है और नई स्रोत श्रुतिर विद्यते यह शब्दित आत्मा का स्वरूपूत ज्ञान नित्य है करके कह कर रहा है इसलिए नित्य स्रोतृत्वादि और नित्य श्रोतृत्वादि का अभाव ये दोनों भी आत्मा में माने जाएंगे तब कहते हैं कि एवं तरही नित्यत्व एवं श्रोतृत्वादि अभ्युपगम में इससे आ, ये कहा गया कि नित्य श्रोतृत्वादि स्वीकार करें करेंगे तो प्रत्यक्ष विरोध होगा क्योंकि नित्य ज्ञान रहेगा श्रुति भी मति भी विज्ञाति भी तो इन ज्ञानों का कभी भी अभाव नहीं होगा अभाव न होने से योग पद्य मानने की आपत्ति आएगी तो युगपद ज्ञान नहीं होता है ये जो नियम है उस नियम का विरोध होगा यानी प्रत्यक्ष विरोध होगा इस प्रकार ये प्रत्यक्ष विरोध की आशंका की गई थी और इस प्रत्यक्ष विरोध को इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार भी नहीं किया जा सकता ये कहा था तत्निष्टम इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा था कि न उभय दोषोपत्ति ये जो उभय दोष हैं एक तो ज्ञान में योग पद्य की आपत्ति और दूसरा अज्ञाना भाव की आपत्ति ये दोनों दोष आत्मा में वेदांत पक्ष में नहीं है क्यों तो कहते हैं इसलिए कि आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्तो श्रुते तो श्रुति ये बता रही है कि आत्मा में श्रुति श्रुतिशब्दित जो ज्ञान है वह तथा श्रोतृत्वादि ये दोनों धर्म विद्यमान है ऐसा नहीं श्रोतु श्रोते विपरिलोपो विद्यते ये श्रुति कह रही है और श्रोतृत्वादि का अभाव भी बताने वाली श्रुति है न श्रोता न मन्ता ये श्रोतृत्वादि का अभाव भी बता रही है इसलिए निर्दोष श्रुति प्रमाण से दोनों बताया गया है अतः ये दोष नहीं आएगा ये दोनों दोष असंभव है आनित्यामूर्ता नाम इत्यादि से इसका उपपादन किया कि जो अनित्य है चुरादि ओ साव होने के कारण अनित्य है अनित्य होने से उनसे उत्पन्न होने वाली अंतकरण की वृत्ति रूप जो दृष्टियादि है स्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो श्रुति है वो वृत्तियों का नाम होगा वृत्तियात्मक ज्ञान होगा वह संयोग विभाग वियोगधर्मी जो चक्षरादि है उनसे होने वाले होने के कारण अनेचक्षु तथा विषय का संयोग हो जाए तो रूपाधि का ज्ञान होता है स्रोत्र तथा उसके विषय का ज्ञान हो जाए तो श्रुति शब्दित तो, शब्द ज्ञान होता है स्रोत्र इंद्रिय जन्य और नहीं होता है यदि वियोग होता है तो ज्ञान का अभाव होता है इस प्रकार ये यहनित श्रुत्यादि हैं श्रोत्रादि इंद्रियों की और नित्य श्रुत्यादि है आत्मा की क्योंकि तो आत्म श्रुत आत्मा आत्मारूप ही श्रोता की श्रुति शब्दित जो ज्ञान है वह आत्मा का स्वरूप होने से उत्पन्न होने वाला नहीं है क्यों उत्पन्न नहीं होता तो आत्मा नित्य है यह सब आगे बताया जाएगा पहले एक उदाहरण भी बताया था कि जैसे अग्नि का ज्वलन त्रिनादी संयोग से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है ऐसे ही चक्षरादि का इंद्र उनके अपने विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न होने वाली दृष्टियादि होने के कारण वे अनित्य है चक्षुरादि की चक्षादि की दृष्टि आदि और दृष्टि नित्य है और दृष्टि के नित्यत्व में और अनित्यत्व में दृष्टि आदि के प्रयोजक कौन बन रहा है उनका जो आश्रय है धर्मी है उसका अनित्य होना संयोग, वियोग, वान होना तो चक्षुरादि तो संयोग विभागवान है संयोग संयोग वियोग धर्मी है का अर्थ इसलिए उनकी जो दृष्टि आदि है चक्षुरादि से उत्पन्न होने वाले दृष्टियादि अनित्य है ऐसे दृष्टि की दृष्टि भी अनित्य होती यदि आत्मा अनित्य होता तो चसुरादि अनित्य होने से उनकी दृष्टि अनित्य हो रही है इसे आगे कहते हैं नतु इत्यादि से नतु इत्यादि के द्वारा ये बताया गया कि नित्य से अमूर्त से असंयोग विभाग धर्मि संयोगज दृष्टियादि अनित्य धर्मवत्व न तु संभवती ऐसा अनुभव होगा तो नित्य आत्मा में संयोग विभाग धर्मवत्ता न होने के कारण संयोगज दृष्टि तथा श्रुत्यादि नहीं रहेंगे इसलिए आत्मा को आत्मा की दृष्टि को मानना पड़ेगा नित्य ही और ही नित्य ही श्रोतृत्वादि मानना पड़ेगा नित्य दृष्टि को लेकर के नित्य दृष्टि को लेकर के नित्य दृष्टित्व नित्य श्रुति को लेकर के नित्य स्रोतृत्वादी अब आत्मा के दृष्टिदि नित्य है इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है तथा च्रुति नहीं द्रष्टुर्दृष्टिर्परिलोपो विद्यते इत्याद्या तो नहीं दृष्टेर परिलोपो विद्यते इत्यादि जो श्रुति हैं यह बता रही है कि आत्म दृष्टु यानी आत्मन दृष्टे है तो आत्मा की जो दृष्टि है आत्मा की स्वरूप भूता साक्षी का स्वरूप भूता दृष्टि उस दृष्टि का विपरिलोप यानी विनाश नहीं होता विनाश है ध्वंसा भाव तो ध्वंसा भाव ही नहीं होगा तो ध्वंस का प्रतियोगी भी नहीं बनेगी अनित्य का लक्षण क्या है ध्वंस भिन्न सती वो नित्य का लक्षण है ध्वंसा प्रतियोगित्वम, और केवल ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग अभाव प्रतियोगित्व व अनित्यत्व तो ध्वंस प्रतियोगित्व ये लक्षण है अनित्य तो का तो जो ध्वंस हो घट का ध्वंस होता है तो ध्वंस का प्रतियोगी बनता है घट पदार्थ उसमें ध्वंस प्रतियोगित्व रूप अनित्यत्व रहता है ऐसे चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई जो दृष्टि है वह चक्षुरादि इंद्रिया तथा उनके विषय के संयोग से उत्पन्न होती है और जब वियोग हो जाए, तो नष्ट होती है तो नष्ट होने के कारण जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वह प्राग अभाव का प्रतियोगी नष्ट और विनाश होने विनाशी पदार्थ भाव का प्रतियोगी होगा तो चक्षरादि की दृष्टियां आदि तो उत्पन्न होने के कारण प्राग अभाव का प्रतियोगी है तो प्राग अभाव प्रतियोगित्वरूप अनित्व भी रहेगा उनमें और नष्ट होने के कारण भाव प्रतियोगी तो भी रहेगा दोनों अनित्य के लक्षण घट रहे हैं चक्ष आदि के दृष्टियादि में ऐसे आत्म दृष्टि में आत्म आत्मदृष्टिया में नहीं घटते हैं क्योंकि आत्म आत्म संयोगज नहीं है क्योंकि आत्मा का किसी के साथ संयोग नहीं होता वो संयोग असंयोग विभाग धर्मी है ना और संयोग का मतलब हुआ संयोग अभाव धर्म है आत्मा का तो इसलिए आत्मदृष्टि का विपरिलोप यानी विनाश विनाश का मतलब है ध्वंस तो ध्वंस नहीं होगा ध्वंस न होने से ध्वंस अप्रतियोगी ही रहेगी आत्मदृष्टि तो ध्वंस नहीं हुआ तो वी विपरिलोप शब्द ध्वंस को बताता है और न विद्यते बताता है न्वंस के अभाव को वी परिलोप के अभाव को यानी ध्वंसाभाव है तो ध्वस अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है किसके ध्वंस का अभाव बता रहा है ये वाक्य तो दृष्टि के ध्वंस का अभाव इसलिए मानना पड़ेगा कि दृष्टि के ध्वंस का अभाव का मतलब हुआ दृष्टि ही अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है ना तो नित्य दृष्टि रहती है ये बता रहा है आत्मा की दृष्टि नित्य है उसका ध्वंस अभाव नहीं होता है ये बता करके कह रहा है क्योंकि अनित्य का लक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व है वो नहीं घट रहा है अपितु नित्य का लक्षण है ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्व वो घट रहा है आत्मदृष्टि में इसलिए आत्मदृष्टि आदि नित्य है यहां तक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन कई दिन का बीच में व्यवधान हुआ ना इसलिए अब एवं तरही दृष्टि चक्षुषो अनित दृष्टि नित्याम इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए कि श्रुति तो नित्य आदि सिद्धि ये तो हो गया उसका अवतरण तथा श्रुति का उससे आगे वाला तथाच इस प्रतीक के बाद वाला नित्यानित्य द्वय अंगिकारे गौरवम शकते एवं तरही पूर्व पक्षी सिद्धांति के मत में गौरव नामक दोष की आशंका करते हैं कब गौरव नाम का दोष होगा कहते दो दृष्टियों को स्वीकार करने पर पूर्व पक्षी तो अनित्य एक ही दृष्टि स्वीकार करते हैं इसलिए उनके मत में तो नित्य दृष्टि न होने से नहीं होगा गौरव परमात्मा की नित्य दृष्टि है तो अनित्य दृष्टि परमात्मा में नहीं है वो नित्य ही है और जीवात्मा में अनित्य ही दृष्टि है नित्य दृष्टि नहीं है ये वैशेषिकों का कथन है ना दो आत्मा है जीवात्मा परमात्मा उसमें परमात्मा एक है सर्वज्ञ है और उसकी सर्वज्ञता नित्य है का मतलब दृष्टि नित्य है एक ही आत्मा में दोनों नहीं मानते और यहां पर तो दो दृष्टिया मानी जा रही एक जीवात्मा में ही नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि तो गौरव नामक दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है तो इसलिए शंका करते हैं कि नित्य दृष्टि द्वय अंगिकारे वेदांती के द्वारा यदि नित्य दृष्टि तथा नित्य दृष्टि ऐसी दो दृष्टियों को स्वीकार किया जाएगा तो वेदांत मत में गौरव नामक दोष हो सकता है ये शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही हैं एवं तरही द्वे दृष्टि चक्षुषो अनित दृष्टि आत्मनः तो एवं तरही यानी अभी तक के वेदांती के प्रतिपादन के अनुसार एवं तरही का अर्थ निकलेगा चक्षुरादि की दृष्टि अनित्य आत्म दृष्टि नित्य ऐसी दो दृष्टि मानेंगे तो क्या होगा तथाच चे श्रुति तो दो दृष्टि दो श्रुति दो मति दो विज्ञात्री विज्ञाती ये सब मानना पड़ेगा वह आगे कहते तथाच चवे श्रुति श्रोत्र अनित्या नित्या आत्मस्वरूपस्य ऐसे तथा द्वे मति मन की मति है अनित्य और आत्ममति है नित्य ऐसे बुद्धि की विज्ञाति है अनित्य और आत्मा की विज्ञाति है नित्य ये मानना पड़ेगा ना बाह बाह्य तो बाह्य है बाह्यमती और विज्ञाति है मन और बुद्धि की बाह्य यानी अनित्य अनात्म अनात्मभूता आत्मा की जो स्वरूप नहीं है आत्मस्वरूप अंतर्गत जो नहीं है उसे बाह्य कहा जाएगा और अबाह्य कहा जाएगा आत्म आत्मति को आत्म आत्मविज्ञाति को वा आत्मा की स्वरूप होने से अबाह्य है बाह्य का अर्थ है बहिर्भवा बाह्य और जो बाहर नहीं है अपितु आत्मस्वरूप के अंदर है आत्मा तो बुद्धि के भी अभ्यंतर है ना इसलिए क्या होगा बुद्धि की जो विज्ञाति है वो तो बुद्धि में रहेगी वो बाह्य हो जाएगी किसकी दृष्टि से आत्म स्वरूप की दृष्टि से आत्मा तो बुद्धि शब्दित जो विज्ञान मै कोष उससे भी अभ्यंतर है ना और इसलिए आत्म स्वरूप होता दृष्टि अबाह्य रहेगी तो बाह्य बाह्य का मतलब आत्मात्म रूपा बाह्य से लिया जाएगा अनात्मरूपा और अब अब अबाह्य से लिया जाएगा आत्म रूपा ऐसे दो क्या हो जाएगी मति दो हो जाएगी विज्ञाति एवं हे तथा एवं अब ये बाह्य यहां तक तो क्या है वो पूर्व पक्षी के द्वारा की गई शंका है अब एवं हेव इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में कि श्रुति प्राम द्वैविध्य अंगिकारे गौरवम प्रामाणिकम इत्याह एवं हेव क्रुति ही दो दृष्टिया बता रही है नित्य दृष्टि आत्मा की और अनित्य दृष्टि चक्षु की ऐसे श्रुति और मत विज्ञाति को भी दो दो प्रकार का श्रुति ही बता रही है तो इसलिए श्रुति के द्वारा दो पदार्थ स्वीकार किए गए हैं नित्य दृष्टि अनित्य दृष्टि के रूप में तो यह श्रुति प्रमाण से सिद्ध होने के कारण प्रामाणिक माना जाएगा ये गौरव दोष अप्रामाणिक नहीं है कौन सिद्धांति कहेंगे कि श्रुति प्रामाण्यत द्वैविध्य अंगीकार श्रुति प्रमाण के आधार श्रुति में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए दो दृष्टियों का अंगीकार करने के कारण गौरवम प्रामाणिकम प्रामाणिक कहते प्रमाण सिद्ध को तो प्रमाण सिद्ध है गौरव वो दोषा वो नहीं माना जाता अप्रामाणिक गौरव को दोषा माना जाता है ये सिद्धांति कहते हैं एवं हे इतने से एक आगे कहते हैं तथाच चम इसका अवतरण है टीका में एवं हे का अर्थ निकलेगा एवं एवं ही यानी यस्मात् और यमात का अर्थ निकलेगा श्रुति प्रामाण्या तो ही यह निपात यमात अर्थ में है और यमात शब्द सर्वनाम है वो श्रुति प्रामाण्य का परामर्शक है इसलिए अर्थ निकलेगा श्रुति प्रामाण्यत एवं एवसा, एवं एवं हे का अर्थ तो श्रुति प्रामाण्य से गौरव ही है वेदांत मत में वो वेदांतियों को अस्वीकार्य नहीं है स्वीकार्य है क्योंकि श्रुति कह रही है श्रुति जितना जितने पदार्थ बताएगी उतने स्वीकार करने ही है उसमें लाघव नहीं कर सकते तो कहते हैं तथा यम इसक, इसका अर्थ कर रहा है टीकाकार पहले भाष्य को देखिए कि तथा श्रुति दृष्टेद्रष्टा श्रुते श्रोता इत्यादा तो तथा चो इसमें चब्द अवधारणा है च निपात है ना निपाता नाम अनेकर्थवात्म ये कहा जाता है निपातों के अनेक अर्थ होते हैं तो यहां अवधारण अर्थ लीजिए एवं अर्थ में च है इसलिए च के जगह एव का प्रयोग होगा तो तथा एव ये अर्थ निकलेगा तो तथईव ये, ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि चो अवधारणार्थे चो यानी चकार कौन सा तथाच के बाद में जो चकार है के पहले और तथा के बाद में दोनों के बीच में आया हुआ च अवधारण अर्थ में है तो स के स्थान पर अवधारण का वाचक एवं वा निपात रखेंगे तो अर्थ निकलेगा तथैव ये लिखा टीका में टीका करने तथैव इत्यर्थ तथाच्य अर्थ निकलेगा तथैव तथैव का अर्थ निकलेगा दो दृष्टियों को अपनाने पर ही तथा शब्द का अर्थ है दो दृष्टियों का अंगीकार तो दो दृष्टियों का अंगीकार करने पर ही ये तथैव का अर्थ निकलेगा क्या होगा कते इम श्रुति ही उपपन्ना भवति तो इम यह भी इदम शब्द का प्रथमा का एक वचन है ना स्त्रीलिंग में श्रुति का विशेषण है तो इम श्रुति यानी वक्षमाना श्रुति ये जो वक्षमाना श्रुति है यह उपपन्न होती है यानी सिद्ध होती है युक्तियुक्त मानी जाती है इस श्रुति का प्रामान्य सिद्ध होता है कब दो दृष्टियों का अंगीकार करने पर ही दो दृष्टियों को अपनाने पर ही यह श्रुति सिद्ध हो पाएगी प्रमाण हो पाएगी अन्यथा नहीं तो दो दृष्टि को बताने वाली श्रुति है कि दृष्टेर द्रष्टा श्रुते है श्रोता इत्यादिया ये श्रुति का, श्रुति के साथ लगेगा इत्यादियापन्ना भवती ऐसा तथा दृष्टि द्रष्टा श्रुते श्रोता उपपन्ना भवति ऐसा अन्वय होगा भाष्यवाक्य का तो दृष्टिर्द्रष्टा श्रुते श्रोता इसमें बताया जा रहा है कि दृष्टि का द्रष्टा तो दृष्टे ष्टी है और ष्टि विषय अर्थ में है विषय अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि ये जो दृष्टि पद हैं उसमें प्रत्यय अंश तो को बता रहा है और ये विषयत्व तो किस में बताएगा प्रकृति अर्थ में और प्रकृति कौन होगा दृष्टि टी शब्द प्रत्यय और प्रकृति ये दो होते हैं ना शब्द में प्रत्यय जिस शब्द, जिस शब्द के पर में आता है शब्द स्वरूप के उतने शब्द स्वरूप को कहा जाता है प्रकृति तो दृष्टि ये प्रातिपदिक है इस दृष्टि प्रातिपदिक से आ गया गशी प्रत्यय गस प्रत्यय इसलिए गस गस तो हुआ प्रत्यय श्रेष्ठी और दृष्टि इतना प्रातिपदिक हुआ प्रकृति तो दृष्टि में जो प्रत्यय अंश है श्रेष्ठी उसका अर्थ है विषयत्व वह अपने प्रकृति के अर्थ में अपना विषयत्वरूप अर्थ बताएगा प्रत्यय अर्थ प्रकृति अर्थ में विशेषण बनता है ये ध्यान में न दृष्टि में दृष्टे है इसमें दो अंश है ना एक प्रकृति अंश एक प्रत्यय अंश प्रत्यय अंश कौन सा है ष्टी उसका अर्थ क्या है विषयत्व तो ये प्रत्यय का अर्थभूत तो विषयत्व विशेषण बनेगा किसमें प्रकृति के अर्थ में तो प्रकृति है दृष्टि तो उसमें विषयत्व बन जाएगा विशेषण तो अर्थ निकलेगा विषयत्व विशिष्टा दृष्टि ये दृष्टि का ही अर्थ निकलेगा वो किसका विषयत्व है विषयत्व का प्रतिपादक कौन है तो दृष्टा द्रष्टा शब्द से लेना आत्मा को और एक द्रष्टा होता है उसे उसकी भी एक दृष्टि होती है द्रष्टा की भी दृष्टि होती है ना तो द्रष्टा की एक दृष्टि हुई द्रष्टा हुआ साक्षी उसकी दृष्टि हुई उसका स्वरूभूत ज्ञान और उस ज्ञान का विषयत्व दृष्टि में बताया जाएगा का मतलब चक्षु इंद्रिय जन्य वृत्ति को लिया गया दृष्टि पद से अनित्य दृष्टि को और दृष्टा शब्द से दृष्टि वो भी दृष्टिवान होता है ना उसकी स्वरूप स्वरूपता दृष्टि है दृष्टित्व धर्म यानी दृष्टि वो स्वरूपत जो दृष्टि है उसका विषय तो बताया जा रहा है अनित्य दृष्टि में तो द्रष्टा शब्द ने ही एक आत्मा की स्वरूप नित्य दृष्टि को बताया है श्रुतिस्थ दृष्टा शब्द ने और द्रष्टा की स्वरूपता जो नित्य दृष्टि उसका विषय कौन है चक्षुंद्रिय से जन्य अनित्य दृष्टि का मतलब ये हुआ कि चक्ष इंद्रिय जन्य घटाध्या वृत्ति का साक्षी आत्मा है तो साक्षी की एक साक्षी रूपा दृष्टि हो गई और एक चक्ष रा, चक्षुरादि इंद्रियों की घटादी विशेष दृष्टि हो गई इस प्रकार ये दो दृष्टि अपनाते हैं तो इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो अनित्य दृष्टि तथा नित्य दृष्टि में विषय विषय भाव संबंध है वह उपमन्न होता है अन्य नहीं दो दृष्टि अपनाने पर ही होगा इसे कह रहे हैं टीका में टीकाकार की दृष्टि विषयक दृष्टि मान दृष्टिमान तदर्थ तदर्थ यानी दृष्टेर दृष्टि इस श्रुति का अर्थ यह है तदर्थ में तत्शब्द तद से दृष्टेर द्रष्टा श्रुति वाक्य को लेना तो दृष्टेर दृष्टा इस श्रुति का अर्थ यह है इति का अर्थ है यह क्या अर्थ है कि दृष्टि विषयक दृष्टिमान दृष्टा शब्द का अर्थ है दृष्टिमान लेकिन कैसे कैसी दृष्टि वाला तुझे तो जैसे बुद्धिमान का अर्थ होता है बुद्धि वाला ऐसे दृष्टिमान का अर्थ निकलेगा दृष्टि वाला तो कैसी दृष्टि वाला तो कहते है दृष्टि विषयक दृष्टि तो दृष्टि यानी चक्षु से उत्पन्न हुआ घटादि विषयक वृत्तियात्मक ज्ञान है दृष्टि विषयक में प्रथम दृष्टि शब्द का अर्थ और ये दृष्टि है विषय जिस दृष्टि का दृष्टि का अनित्य दृष्टि का अनित्य दृष्टि विषय है जिस नित्य दृष्टि का उसे कहा जाएगा दृष्टि विषयक दृष्टि शब्द से और वो जिसकी है वो किसकी है आत्मा की इसलिए आत्मा को कहा जाएगा दृष्टि विषय दृष्टि ये दृष्टिद्रष्टा इस श्रुति का अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं कि तत्र विषय विशे, विषयी दृष्टि भावस्मिंभवात्ष्टिद्वय प्रतीयते दृष्टिद्वयिध्ये सत्यव श्रुति उपपद्यते न अन्यथा था तो तत्र एने तस्याम श्रुतौ ये तत्र का निकलेगा उस श्रुति में क्या होता है तो विषय विषयी तो भाव एक असंभवात तो विषय विषयी भाव संबंध हुआ न विषय विषय भावत्व तो कहो या विषय विषयित्व तो कहो या विषय विषयी भाव कहो एक संबंध है ये एक ही दृष्टि यदि होगी एकस्मिन असंभव तब तो एक ही दृष्टि मानेंगे तो एक में यह संबंध संभव नहीं है विषय विषयित्व तो भाव इसलिए दृष्टि द्वयम प्रतीयते दो दृष्टियां इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हो रही है ऐसा प्रतीत होता है इति दृष्टि दृष्टिद्वैविध्ये सत्यव इस प्रकार दो दृष्टियों के होने पर ही दृष्टेर द्रष्टा यह श्रुति उपपन्न होती है इम श्रुति उपपद्यते न अन्यथा था यानी एक दृष्टि मात्र स्वीकार करने पर इस श्रुति की उपपत्ति नहीं होगी श्रुति उपपन्न नहीं हो पाएगी इसे समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत तो भी बताया जा रहा है कि लोके प्रसिद्धम भाष्य में चक्षुसह तिमिर आपगमा तिमिरागम आप नष्टा जाता दृष्टि रीति चक्षुर दृष्टे रनित्यत्वम ये कहते हैं कि लोके प्रसिद्धम तो लोक में भी प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है लोक में कि सह तिमेरा आगम नष्टा जाता दृष्टि इति चक्षुसो चक्षु चुषो चक्षुदृष्टिव लोके के साथ प्रसिद्ध पद को जोड़ना चक्षु के दृष्टि का अनित्यत्व लोक में भी प्रसिद्ध है लोके चक्षुदृष्टे चुष्टे चक्षुर्दृष्टेरित्यत्व प्रसिद्धम ऐसा अन्वय करिए तो लोक में चक्षुदृष्टि का अनित्यत्व कैसे प्रसिद्ध है इसे स्पष्ट करने के लिए उपादन किया जा रहा है कि चक्षुष तिमी रागमा अ तो चक्षु में एक तिमिर नाम का रोग कभी कभी होता है किसी को तो तिमिर रोग होने पर एक वस्तु दो दिखती है एक चंद्रमा दो दिखता है तो इसलिए कहते हैं कि जब चक्षु स तिमिर आगम हो जाए आगम का अर्थ है आना तो चक्षु ना, चक्षु में तिमिर नामक दोष के आ, आ जाने पर क्या हो जाता है कि जो प्रामाणिक दृष्टि होती है यथार्थ दृष्टि होती है कि एकस चंद्र चंद्र एक है इस एक दृष्टि का क्या हो जाता है नाश हो जाता है और दो चंद्रमा दिखते हैं भ्रांति से यानी यथार्थ ज्ञान नहीं रहता हो जाता है अयथार्थ ज्ञान और तिमिर चला जाए तो फिर अयथार्थ ज्ञान भी चला जाता है तो या तो ऐसे लगाना कि चक्षुश तिमिर आग में दृष्टि जाता यानी भ्रांत्यात्मक दृष्टि उत्पन्न होती है और चक्षुश तिमेरा हो आपाय का नाश को तो तिमिर नामक रोग का नाश हो जाए निवृत्ति हो जाए तो फिर क्या होता है दृष्टि जाता वो यथार्थ दृष्टि उत्पन्न होती है और भ्रांति नष्ट होती है इति चक्षुर चक्षुर दृष्टे अन्यत्व लोके प्रसिद्धम ऐसा लगाना आगे तथा च्रुतिमी नाम इसका उत्तरण है टीका में तो टीका को देखिए तिमीर रोगस्य से आग में नष्टा नस्त, दृष्टि यानी वास्तविक जो दृष्टि है उस, वो नष्ट हो गई यह व्यवहार होता है जब तिमीर रोग आ जाता है चक्षु में और तिमीर रोगस्य से अपता दृष्टि तो दृष्टि उत्पन्न हुई इति प्रती यह प्रतीत होता है जन्मनाश योगिनी अनित दृष्टि तो जन्मनाश संबंधी एक अनित्य दृष्टि है चक्षु की जन्मनाश योगिनी का मतलब उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली अनित्य दृष्टि हो गई आ, ये का और तदीय जन्मनाश साक्षीभूता द्वितिया दृष्टि लोकेपि ये लोकेपि का अवतरण था तो एक तो उत्पन्न होने वाली तिमिर रोग के जाने पर नष्ट होने वाली तिमिर रोग का नाश होने पर उत्पन्न होने वाली अनित्य दृष्टि एक हो गई और एक है उस अनित्य दृष्टि के जन्म नाश को देखने वाली दृष्टि अनित्य दृष्टि है रोग चला गया तो दृष्टि अनित्य दृष्टि जो वास्तविक थी एक चंद्रमा चंद्रमाभिषेक वह नित्य उत्पन्न हो गई अनित्य दृष्टि और रोग आया तो नष्ट हो गई इन रोग के आने पर चक्षु दृष्टि के नाश की साक्षीभूता और रोग का अपाय हो जाने पर चक्षु दृष्टि की उत्पत्ति की साक्षीभूता एक दृष्टि है वो नित्य दृष्टि है वो है आत्मदृष्टि इसे आगे कह रहे हैं इस अभिप्राय से ही ये लोके पीछे लेकर के आगे तक का वाक्य है और आत्मदृष्टिया इसका अवतरण है टीका में कि अनित्यत्व नित्यत्व च प्रसिद्ध अनुसंग अच्छा श्रुति मत्यादि के साथ है तथा च्रुति मत्यादि नाम इसके अवतरण में क्या लिखा है कुछ ने लिखा चक्षुर्दृष्टे उपलक्षण आत्मदृष्टि नित्य इति द्रष्टव्यम यानी चक्षु की दृष्टि अनित्य है यहाँ पर चक्षु दृष्टि शब्द जो है उपलक्षण है आत्मदृष्टि का भी तो अर्थ निकलेगा चक्षु दृष्टि में अनित्यत्व प्रसिद्ध है और आत्मदृष्टि में नित्यत्व प्रसिद्ध है इसे तथाच इस प्रतीक के बाद में ये करेंगे पहले टीका को देखिए तथाच आत्मदृष्टिया तथा श्रुतिमत्यादीना दृष्टिया प्रसिद्धम लोके तो जैसा चक्षुरादि दृष्टि में अनित्यत्व प्रसिद्ध है ऐसे ही था चार निकलेगा वैसे ही क्या होगा कि श्रुति मत्यादि नाम आत्मदृष्टि नामच नित्यत्म प्रसिद्धम एवं तो आत्मदृष्टि आदि में नित्यत्व तो भी प्रसिद्ध ही है लोक में यहां पर आत्म अनुय बताते हैं श्रुति मत्यादि नाम इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार अनित्यत्व नित्यत्म च प्रसिद्धम इति अनुसंग प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग जो शुरू में है ना लोकेपी प्रसिद्धम भाष्य में उस प्र, लोकेपी प्रसिद्धम के प्रसिद्धम यहां पर आए हुए प्रसिद्ध शब्द का अनुसंग यानी संबंध चक्षुद्रष्टि अनित्यत्व प्रसिद्धम इसके साथ भी और आत्मदृष्ट प्र इसके साथ भी करना वो तो तो तो है है ही पर इति नाम नित्यत्वे हां तथा श्रुतिमीना पूर्ण विराम होना चाहिए और आत्मदृष्टिया प्रसिद्धम एक अलग अवतरण लिखा है उसका ठीक है हाँ। हा तथा श्रुतिमत्यादीना हाँ आदि नाम अन्यत्व प्रसिद्धम ऐसा करिए कौमा दिया है आ, हाँ हाँ तो अनित्यम के पास कौमा और तथा च्रुति मत्यादि नाम यह पूर्ण विराम है पूर्ण विराम है इसमें ऐसा नहीं है पूर्ण विराम वहां पर हो तो अच्छा ही है कहां पर श्रुति मत्यादि नाम इसके पास में पूर्ण विराम होना चाहिए तब ये टीका में भी जो लिखा है अनित्यत्व नित्यत्म च प्रसिद्ध अनुसंग तो आत्मदृष्टि में नित्यत्व अनित्यत्व प्रसिद्ध है लोक में ऐसा श्रुति मत्यादि में भी अनित्यत्व नित्यत्व प्रसिद्ध रहेगा लोक में अनित्यत्व रहेगा स्रोत्रादि शुरुत्रा, इंद्रियों की श्रुत्यादि में और नित्यत्व रहेगा आत्म आत्मश्रुत्यादि में अब ये अलग से आत्मदृष्टियादीना च नित्यत्व प्रसिद्ध एवं इसका उत्तरण है टीका में आत्म नित्यत्वे हेत्वंतरम आह इति तो आत्मदृष्टिया इस इस वाक्य से आत्मदृष्ट्यादि के नित्यत्व में और एक हेतु बताया जाता है एक तो लोक प्रसिद्धि हेतु बताया ही यानी श्रुति श्रुति प्रमाण एक बताया इससे अतिरिक्त तो लोक प्रसिद्धि नामक हेतु भी बताया जा रहा है लोक प्रसिद्धि को बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आत्मदृष्टिया नित्यत्वे हेत्वंतरम आह इसमें हेतु से लेना ये दृष्टेर द्रष्टा इस श्रुति की उपपत्ति दो दृष्टि को स्वीकार किए बिना अनुपन्न होने से न हो पाने से का मतलब एक स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण बताया आत्मदृष्टि के नित्य होने में स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण पूर्व वाक्य से बताया गया तथा च्रुति मत्यादि नाम यहां तक के वाक्य के द्वारा यानी दृष्टेर दृष्टा श्रुति के द्वारा जो श्रुत अर्थ है वह अनुपपन्न हो रहा है ना दो दृष्टि नहीं स्वीकार करेंगे तो दो दृष्टि अपना ने पर ही उपपन्न होता है ये कहा वो हो गया श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण तो हेत्वअरम शब्द से लीजिए हेत, हेतु शब्द से लीजिए श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण रूप हेतु आत्मा के दृष्टि में नित्यत्व का उपादक श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से अतिरिक्त हेत्वंतर हो जाएगा यानि प्रमाणांतर हो जाएगा आपका लोक प्रसिद्धि रूप प्रमाण इसलिए हेत्वंतरम का अर्थ निकलेगा लोक प्रसिद्धि उसे बताया जा रहा आत्मदृष्टिया नित्यत्म प्रसिद्धम एवलोके यहां पूर्ण विराम है लोके के पास दूसरी पुस्तक में भाष्य में आत्मदृष्टिया नित्यत्म प्रसिद्धम एवं लोके यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं हाँ होना चाहिए दो पूर्ण विराम छूट गए यहाँ पर इस पुस्तक में इसलिए वाक्य का लगाने में गड़बड़ी हो जाती है ना तथाच श्रुति मत्यादि नाम यहाँ एक पूर्ण विराम होना चाहिए और एक होना चाहिए आत्मदृष्टिया नित्यत्व प्रसिद्धम एवल लोके यहाँ फिर वदती ही ये अलग वाक्य है तो ये जो वाक्य हुआ आत्मदृष्टिया नित्यत्व प्रसिद्धम एव लोके इस वाक्य ने ये बताया कि लोक में आत्मदृष्टिया का नित्यत्व प्रसिद्ध ही है अब थोड़ा टीका में है एक इसका अर्थ उसको देखिए कि स्वप्ने चक्षुषो अभावेपि दृष्टे हे सत्वात न सा चक्षुर्जनया न्यव इथ तो स्वप्ने चक्षुसो अभावेपि भी दृष्टे सत्वात तो स्वप्न में चक्षु का अभाव होने पर भी दृष्टे सत्वात चक्षु इंद्रिय यानी सभी बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होता है ना कब जब वो हो जाता है क्या स्वप्न होता है जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रिया रहती है स्वप्न अवस्था में केवल अंतकरण रहता है बाह्य इंद्रियों का व्यापार नहीं होता स विषय स व्यापार बाह्य इंद्रियों का लय होता है मन में और केवल सब व्यापार रहता है मन किसमें स्वप्न अवस्था में इसलिए कहते हैं कि स्वप्ने चक्षुषो अभावे तो चक्षु का अभाव हुआ का मतलब चक्षु इंद्रिय का स व्यापार स विषय स व्यापार लय हो गया मन में तो लय हो जाने पर भी स्वप्न में स्वप्न जगत को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है तो वो स्वप्नेपि पी दृष्टि सत्वात तो स्वप्न में भी एक दृष्टि है चाक्षुष ज्ञान हो रहा है वो दृष्टि है दृष्टे सत्वात न सा चक्षजन्य वो चक्षुंद्रिय जन्य नहीं है अपितु साक्षी की दृष्टि है नित्य दृष्टि है वो अनित्य दृष्टि के लिए जरूरी है चक्षु इंद्रिय का और उसके विषय का संबंध होना तो स्वप्न में नित्य दृष्टि है ऐसे नित्य श्रुति है मति है ये समझना है। अब उद्धत चक्षु स्वप्ने भी आद्य भ्राता दृष्ट इसका उत्तरण है इतने को पूरा करके फिर आगे का ये देख लेंगे कल एक वाक्य बाकी है इसका अवतरण भी देखिए टीका में कि चक्षु स्वप्ने पी इति यदि कश्चित ब्रयात तम उक्तम उधत चक्षुरिति यदि कोई इस प्रकार की शंका करे कि स्वप्नावस्था में चक्षु का व्यापारोपरम नहीं होता जैसे जाग्रत में बाह्य इंद्रिया अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करती है ऐसे स्वप्न में भी करती है स्वप्न में इंद्रियों का व्यापार उपरम नहीं है चक्षु विद्यमान है सब व्यापार चक्षु इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहते हैं टीकाकार की भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा है कि उद्धृत चक्षु स्वप्ने आद्य मया भ्राता दृष्ट इति वदती का साथ इति के साथ अनुय करिए कि वदती ही उद्धीत चक्षु का अर्थ है जिसका जागृत अवस्था में चक्षु नहीं है पहले था एक्सीडेंट आदि में दोनों चक्षु चलेगा दृष्टि चली जाती है ना तो उस समय तो अब तो कुछ देख नहीं सकता जागृत अवस्था में ही जो नहीं देख पा रहा है उसका तो चक्षु इंद्रिय जागृत अवस्था में ही सब व्यापार नहीं है तो स्वप्न में कहाँ से स व्यापार रहेगा लेकिन स्वप्न में वह देखता है स्वप्न कि आद्य माया भ्राता दृष्ट सालों पहले स्वर्गवासी हुए भ्राता को मैंने देखा ये कहता है ये जो कहना हुआ ये ज्ञापन करता है किसका जागृत अवस्था में जिसकी चक्षुन्द्रिया सब व्यापार नहीं है यानी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय रहित हैं जो जा, जागृत अवस्था में वह स्वप्न में देखता है कि मैंने सालों पहले स्वर्गवासी हुए भाई का दर्शन किया ये ज्ञापन करता है कि स्वप्न में इंद्रियों का लय ही होता है इंद्रिया से व्यापार नहीं होती है ऐसे ही बा, बा, बाधि आदि के विषय में है एक वाक्य टीका में भी लेकिन लंबा है थोड़ा फिर वो कल देखते हैं हम